परमार्थ सप्तसंग इक्यासी पिता संतान के सम्मुख गुरु शिष्य के सम्मुख पराजित होने की अभिलाषा रखते हैं वे यही चाहते हैं कि संतान और शिष्य उनकी अपेक्षा भी बड़े और महान हो व्यासी भगवान ही गुरु के भी गुरु परम गुरु हैं वे ही यंत्री हैं मानो गुरु उनके हाथ में यंत्र स्वरूप है, जिसके द्वारा उनकी शक्ति शिष्य में संचरित होती है तिरासी सदगुरु मंत्र दीक्षा के भीतर से शिष्य को स्वकीय साधना लब्ध परम गुह तत्व दान करते हैं उसे व्यावहारिक बुद्धि के मापदंड से सोचने या जांचने की ओर अग्रसर न हो हो तो जैसे भटा बेचने वाला हीरे की कीमत नौ से ज्यादा एक भी देना नहीं चाहता था वैसे ही होगा यह सब तर्क विचार की वस्तु नहीं है गुज व्यापार है सहज की ही समझ में नहीं आता गुरु के उपदेश में विश्वास करके साधन भजन करने पर बाद में हृदयंगम होता है पर्दे के बाद पर्दा खुल जाता है चौरासी प्रतिदिन अंततः कुछ समय के लिए तो भी बैठकर जब ध्यान किया करो समयाभाव की आंतरिकता का अभाव सब काम करने के लिए समय मिलता है या समय निकाल लेते हो वह चाहे हजार तुच्छ काम ही क्यों न हो और एक आध घंटा जब ध्यान के लिए समय नहीं मिलता प्यास के लिए जैसे पानी का भूख के लिए जैसे भोजन का बचने के लिए जैसे वायु का प्रयोजन है वैसे ही पारमार्थिक वस्तु लाभ के लिए जब ध्यान प्रार्थना क्रियादि की विशेष आवश्यकता है उसके लिए अभावबोध जगाना होगा प्रतिदिन की क्रियाओं के अभ्यास से वह क्रमशः उपस्थित होगा उससे शक्ति संचय होगा पचासी कितने ही दीक्षा के बाद गुरु को कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भविष्य में आप पर सब भार डाल कर हम तो मुक्त हैं इसका मतलब धोखा देना कुछ न करने का अभिप्राय धर्म लाभ क्या इतनी सहज और सस्ती चीज है जैसा भाव वैसा लाभ और मुंह से कह देने से ही क्या भार समर्पित करना हो गया वह बहुत ही साधना सापेक्ष है अपने अहम की बलि देकर पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़ता है दो पैसे के रोजगार के लिए रात दिन मारे मारे फिर सकते हो आहार निद्रा परित्याग करके खटपट कर सकते हो और जब ज्ञान भक्ति प्राप्ति की बारी आए तो हमसे तो कुछ नहीं बनता वाह खूब मजे की बात है दिन ब दिन मास दर मास साल दर साल काया मन वाणी से यथा साध्य उपासना करने पर वस्तु प्राप्ति होती है पंथा मुक्ति का अन्य मार्ग नहीं छियासी कोई किसी के पापों का भार नहीं ले सकता गुरु भी नहीं मंत्र दीक्षा देकर गुरु ने तुम्हारे समस्त पापों का भार अपने सिर पर ले लिया ऐसा सोचना महाभ्रम है यह तो एक भगवान के अवतार ही कर सकते हैं और करते हैं कारण वे होते हैं अहेतुक करुणा सिंधु पाप पापी पापियों के उद्धार के लिए ही वे अवतीर्ण होते हैं भगवान को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता फिर भी उनके देहधारी होने के नाते वे पाप उनको रोग रूप से भोग कराते हैं किए पापों का प्रायश्चित केवल अंतकरण से तीव्र पश्चाताप द्वारा और पाप कर्मों के सर्वथा त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने से ही सिद्ध होता है ज्ञानाग्नि ही सब पापों को भस्म करती है